परमार्थ प्रसंग तीन सौ दो खास आधुनिक शिक्षा तो मानो खिचड़ी ही है अनेक मानसिक पैदा करती है पास करना नहीं गले में पास पास डालना है किंतु करने का कितना मोह हमें पकड़ बैठा है जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय यौवन की सब मानसिक और शारीरिक शक्ति हम उसी में लगा देते हैं भाव होते हुए भी उसके लिए महा कठिनाई से पैसा इकट्ठा करते हैं कितना शारीरिक कष्ट और मानसिक उद्वेग सहन करते हैं परिणाम प्रायः ही स्वास्थ्य नाश और जीवन संग्राम में पराभूत होकर चहुओर अंधकार दर्शन जिसके ऊपर से यदि बाल विवाह के फलस्वरूप साथ ही औरत लड़के बच्चों का भरण पोषण भी करना पड़े तो सोने में सुहागा विश्वविद्यालय को जो गुलाम खाना कहा गया है वह झूठ नहीं है स्कूल कॉलेजों की शिक्षा जिस रूप में आज उपस्थित है वह अर्थकारी भी नहीं कार्यकारी भी नहीं है अनर्थकारी और आत्मघाती है नैतिक मेरुदंडन धर्म में श्रद्धाहीन विदेशी भावापन, जीवन मृत तुल्य लोग तथा कथित शिक्षित समुदाय में ही अधिकांश देखे जाते हैं जिनके निहायत शुभ संस्कार हो वे ही बच निकलते हैं 303. दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर उन्हें पाने की चेष्टा करो जिन्हें पा लेने से सब कुछ पाना हो चुकता है पाने के लिए और कुछ नहीं रहता उन्हें जानने का यत्न करो जिनके जान लेने पर समस्त वस्तुओं का जानना संपन्न हो चुकता है जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहता उन्हें प्रेम करो जिन्हें प्रेम करने पर अन्य सब तरह का प्रेम कामनी कांचन में आसक्ति राख मिट्टी मालूम पड़ने लगता है इस तरह से जीवन गठित करो कि मृत्युहीन जीवन प्राप्त कर सको 304 पर इस तरह की रतिमती होनी चाहिए साधना चाहिए नितांत कठोर साधना एक छटाक साधना भी 100 मन बोल बकवाद से ज्यादा वजनदार होती है एक बिंदु प्रेम समुद्र के बराबर शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा ज्यादा तृष्णा निवारक होता है प्रेम है मानो खीर मलाई माखन और शास्त्रादी अपार विद्याएं हैं मानो मठा। विचार शास्त्र व्याख्या वक्तृता आदि ये सब निम्न श्रेणी के लोगों के लिए है वे उन्हें ही उन्हें ही लिए बैठे रहे बैठने दो जो मठा ही पीना चाहे पिए तुम जितना हो सके खीर मलाई और माखन खाओ तीन सौ पाँच पवित्रता ही सत्यम शिवम सुंदरम का चिर तुषार मंडित कैलाश धाम है पवित्र हृदय में ही वे प्रतिभात होते हैं पवित्र हृदय में ही समस्त महान तत्वों का स्फुरन होता है यही जो परमाणु तत्व पंच तन्मात्र तत्व देह तत्व अर्थात देह के भीतर क्या होता है क्या नहीं होता और उसमें व्यतिक्रम होने से क्या क्या रोग होते हैं नक्षत्र समूह की गति और क्रिया पदार्थ विज्ञान ज्योतिष शास्त्र आदि का आविष्कार हमारे योगी ऋषियों ने अनेक युग पूर्व ही कर डाला था वह कैसे संभव हुआ होगा भला उनके पास तो दुर्वीक्षण और अणुवीक्षण प्रभृति वैज्ञानिक यंत्र अनेक रासायनिक द्रव्यों से परिपूर्ण प्रयोगशाला लेबोरेटरी आदि नहीं थे उन्होंने शुद्ध मन की एकाग्र अंतरदृष्टि की सहायता से ही अनेक गूढ़ तत्वों का आविष्कार किया था जो वर्तमान सभ्य जगत की पंडित मंडली को भी विस्मय में डाल देने वाले हैं